शिवपुराण रुद्र संहिता फिर भी आप रूप रहित हैं इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता जैसे रज्जु में सर्प सिपी में चांदी और मृग मृज्जिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भाषित होता है उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ शंभो जल में जो शीतलता अग्नि में दाहकता सूर्य में गर्मी चंद्रमा में आह्लादकारिता पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है वह आपका ही स्वरूप है अतः मैं आपके शरण हूँ आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं नासिका विहीन होकर सूंघते हैं पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं और जिहार रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है इसलिए मैं आपके शरण में जाता हूँ इस आपके रहस्य को न तो साक्षात वेद ही जानता है न विष्णु न अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा न योग और न इंद्र आदि प्रधान देवताओं को ही इसका पता है परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ इस न तो आपका कोई गोत्र है न जन्म है न नाम है न ना रूप है न शील है और न देश है ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधिस्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ स्मरारे आप सर्व सर्वस्वरूप हैं यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है आप गौरी के प्राणनाथ दिगंबर और परम शांत हैं बाल युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान हैं ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त न हो अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ विश्वालवाच एक ब्रह्म समस्तम सत्यम देश न किंच एकद्रो नतीयो तस्मादेकं प्राम प्रपद्ये महेशम कर्ता हर्ता शंभोनानाको्यूप यद्यकोप्यनेक तस्मा न्यम तां निर्नेश प्रपद्ये रज्जौ सर्पसूक्तिप्यम नरे विगाखे मरीचौ यदिस्वेस प्रपंचो यस्ते तं प्रपदे महेश म दाहक वह दापो भानौ शीतभ प्रसादः पुष्पे गंधो दुग्धमध्ये सर्पे यदंभ तत्वाम प्रपद्ये शब्द गृह स्रवास्वी जिघ्रस्त घ्राणस्विराज दूरा पश्येस्व रस्योप्यजिह कस्वाम सम्यस्वाम प्रपद्ये नो वेद स्वामी स साक्षा वेद नो वा विष्णो नो विधा अखिल से नो योगींद्रने मुख्या भक्त वेद ताम तस्वापे नोते गोत्री ख्याो वूप नीलम न देश इतं भूत स्वरस्वो्यादे तां तत्समे गौरीस्व चनोतिशा ईदस्व जुआस्म यकं ना तत्म नंदीश्वर कहते हैं मुने यों स्तुति करके विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल बालरूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले बाल रूपी शिव ने कहा मुनिश्रेष्ठ विश्वानर तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है भूदेव मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है अतः अब तुम उत्तम वर मांग लो यश उनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वानर कृतकृत्य हो गए और उनका मन हर्षमग्न हो गया तब वे उठकर बालरूपारी शंकर जी से बोले विश्वानर ने कहा प्रभावशाली महेश्वर आप तो सर्वान्तरयामी ऐश्वर्य संपन्न सर्व तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छिपी है फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली याचा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं महेशान ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए नंदीश्वर जी कहते हैं मने पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर सूची विश्वानर से बोले शुचि तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी शुचिस्मती के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है वह निसंदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी महामते मैं सुचिस्मती के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य एक वर्ष तक शिव जी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्य में अभिलाषाष्ट तक का तीनों काल पाठ करेगा उसकी सारी अभिलाषाएँ यह पूर्ण कर देगा यह स्त्रोत्र का पाठ पुत्र पौत्र और धन का प्रदाता सर्वथा शांतिकारक सारी विपत्तियों का विनाशक स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का करता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है निसंदेह यह अकेला ही समस्त सूत्रों के समान है नंदीश्वर जी कहते हैं बुनै इतना कहकर बालरूपधारी शंभु जो सतपुरुषों की गति है अंतर ध्यान हो गए तब वे विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट गए